पहले से काम कर रही हैं, बहुत से संप्रदाय और से बने, बने हुए हैं, तो आपने एक और क्यों बनाया तो मैंने सुना था स्वामी जी महाराज ने उत्तर दिया कि भाई देखो मानव मौलिक रूप में एक समान है और कुछ बाहरी बातों में एक दूसरे से भिन्न है तो अनेक प्रकार की भिन्नता के रहते हुए भी आमतरिक एकता के आधार पर एक चीज एक संस्था एक ए, ऐसा है ऐसा होना चाहिए कि जहाँ सभी संप्रदायों सभी मतों सभी पंथों के व्यक्तियों को बैठकर कर पूर्वक विचार करने का अवसर मिले तो अलग अलग संप्रदाय अलग अलग ढंग ऐसी अलग अलग रुचि और बनावट के व्यक्तियों को विकास का मार्ग दिखाते हैं, कोई गलत बात नहीं बताता है लेकिन अलग अलग, अलग रुचि अलग, अलग अलग बनावट अलग अलग, अलग योग्यता होने से साधन प्रणालियों के बाहरी रूप भी बहुत जगह पर अलग अलग हो जाते हैं तो फिर क्या होता है कि मत पंख संप्रदाय बनते तो हैं साधक समाज की भलाई करने के लिए बनते हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन करने के लिए और बाहरी बातों में भेद देख, देख करके उन सबके बीच में एक वर्गीकरण हो जाता है भेद हो जाता है तो ईश्वर ईश्वरवादी ऐसा सोचने लगता है कि हम फनीश्वर वादी भिन्न है शैव ऐसा सोचने लगता है कि हम वैष्णव से भिन्न है एक संप्रदाय का साधक सोचने लगता है कि हम दूसरे संप्रदाय के साधकों से भिन्न है तो बना था आम तरीके विकास के लिए बना था मानव समाज के हित के लिए तो आंतरिक विकास पर दृष्टि नहीं जाती और बाहर विधि विधान को पकड़ करके मानव समाज मानव समाज के बीच में भेद की दीवार खड़ी कर है फिर क्या होता है कि सबके सबके को अपना करके सबके लिए संपूर्ण जीवन को सुंदर और हितकारी बनाने के बदले आपस में एक दूसरे के भेदभाव से मजहब के नाम पर गैर मजहबी काम होने लगते हैं। होने लगता है हम भी तो इस बात का बड़ा कष्ट हुआ तो चलते हैं हम लोग नाम लेकर के कि हम साधक हैं और हमारा अनुसंप्रदाय है तो उस संप्रदाय में एक विशिष्ट प्रकार के व्यक्तित्वों को विशिष्ट प्रकार की साधन प्रणाली सिखाया तो वो साधन प्रणाली किस लिए है भाई वो तो इसलिए है कि तुम्हें वो सारी भेद सीमाओं को पार करा करके जहाँ पर मौलिक तथ्य है जिसमें कि भेद है ही नहीं जिसमें विभाजन संभव ही नहीं है वहाँ तक पहुँचा दे तो आरंभ करते हैं हम सब सीमाओं को पार करके असीम अनंत से अभिन्न होने के लिए और बाहरी भेद सीमाओं को लेकर क्या करते हैं की साधक साधक ऐसी अलग हो जाता है दूर हो जाता है हम आपकी पंगति में नहीं बैठ सकते क्योंकि हम तो सही हैं और आप वैष्णव हैं। हम आपके साथ नहीं मिलजुल सकते क्योंकि आप ईश्वरवादी हैं और मन ईश्वर तो हिंदू है अहिंदू है मुस्लिम है गैर मुस्लिम है क्रिश्चियन है गैर क्रिश्चियन है जैन है गैर जैन है और अभी कहाँ पर एक सज्जन मुझसे प्रश्न कर रहे थे, हम यहीं पर वो भाई मिलने के लिए आए तो कहने लगे कि माता जी हिंदू और सिख के बीच में भेद बढ़ता जा रहा है और मानुसेव संघ कार्यकर्ता और प्रेमी वो है वो समझते हैं कि, काम तो है कि, का कि का मेरा काम तो ऐसा नहीं है कि बिंदु पना का आग्रह लेकर गयू की शिक्षक का आग्रह लेकर बैठूं। मेरा काम तो ऐसा है की दोनों के बीच का भेद दूर करूं। तो वो मनो के वासन का प्रेमी बिछरा संकट में पड़ा उसने कहा कि माता जी कैसे क्या करे तो दोनों का बड़ा दुष्ट है बड़ा आग्रह है सोमीनाथ तो भैया उनको समझ जाकर के लिए बात समझाओ सिख संप्रदाय खड़ा किया गया था हिंदू जाति की रक्षा के लिए है ना? उस समय इस इस सनातन सत्य पर, इस सनातन धर्म पर, इस पंथ पर बड़ा भारी एक एक संकट आ गया एक आपत्ति आ गई, तो इस देश को इस संस्कृति को इस सनातन सत्य को समाज में जीव बनाए रखने के लिए इसके आश्रय से लोगों की सुरक्षा करने के लिए एक वीर ताजा कदम उठाया गया था और एक संप्रदाय बना था तो वो तो बना था इस देश की इस संस्कृति की रक्षा के लिए भेद के लिए बना था जो लोग भेद की बात करते हैं सचुच ये सांप्रदायिक नहीं है वे मजहबी नहीं है वे साधक नहीं है वे किसी पंथ के अनुयायी नहीं है वे भोग बाती है वे स्वार्थ बाकी है वे वे देश में राष्ट्र में संस्कृति में भेद पैदा करके अपना कोई मतलब सिद्ध करना चाहते होंगे इसलिए वे हम खड़ा कर रहे हैं तो आप सभी भाई बहन मानव सेवा संघ के प्रेमी इस, इस विशेष अवसर पर श्री स्वामी जी महाराज की प्रेरणा से प्रेरित होकर यहाँ आए हैं अंतिम दिनों में जब मानव सेवा संघ गंभीरता मेरी दृष्टि में आई और और उस एक मौलिक सत्य को अनेक प्रकार की बाधाओं को हटा करके अनेक प्रकार के प्रलोभनों पर विजय पा करके उसको जीवित रखना और समाज में ऊपर रखने का दायित्व है। जब अपने पर देखा मैंने, तो अभी होकर मैं स्वामी महाराज के पास बैठे थे उनके मित्र पर, तो अजीर होकर मैंने कहा कि महाराज का बड़ा दायित्व इस दुर्बल व्यक्ति से कैसे धोया जाएगा तो उन्होंने करुणित होकर आपके हृदय से सिर पर हाथ रखा और कहा की बेटा तुम लोगों का काम तो केवल इतना है कि इस सत्य की मसाल जलाए रखना और इस सत्य के द्वारा मानव समाज को परिक्रम बनाने के लिए तो अच्छे अच्छे साधन बड़े बड़े व्यक्ति तो आएंगे तुम्हारे पास ये कहा था उन्होंने और उन्हीं की प्रेरणा से अदृश्य रूप ऐसी ये कार्य कर रहे हैं एक संत से बात करते समय उन्होंने ये भी कहा था कि अब तक मैं जितना कर चुका हूं उससे अधिक करूंगा, अब तक मैं जितना कह चुका हूं उससे अधिक कहूँगा यह बात उन संत ने अपने ही श्रीमुख ऐसी मुझको बताया जी महाराज ने ऐसा कहा है तो आप सभी भाई बहन जो केवल केवल साधक की बुद्धि से प्रेम से प्रेरित होकर आते हैं हमारी हजार श्रुतियों को आप अपना ही समझकर के क्षमा करते हैं रहन सहन में यहाँ के इंतजाम में कठिनाइयों के होने पर भी आप उसको सहज अपना करके मान देते हैं और सत्संग के अवसर का पूरा लाभ स्वयं उठाना चाहते हैं और पूरा लाभ हम सब लोगों को देना चाहते हैं कि ये सारी जो एक प्रेम भरी बात बनती है एक सुंदर सहयोग और अपनेपन का वातावरण बनता है तो इसके पीछे आप सब भाई बहन अनुभव करते होंगे कि स्वामी जी महाराज के हृदय की, की सद्भावना और प्रेरणा है ऐसा लगता है कि बहुत स्पष्ट उन्होंने कहा था कि मैं जितना कर चुका हूँ उससे अधिक करूँगा जितना बोल चुका हूँ उससे अधिक बोलूंगा और बेटा तुम लोगों का काम केवल इतना है कि इस सत्य की मसाल जलाए रखना काम करने वाले आएंगे तो आप आ रहे हैं और उनकी प्रेरणा से आ रहे हैं उनकी सद्भावना से पोषित हो रहे हैं और यह मानव सेवा संघ का विशेष सत्संग समारोह है तो इस समारोह में मानव सेवा संघ के प्रेमियों को संबंध देने वाली बल देने वाली इन बातों को जानना जरूरी है इसलिए मैं बता रही हूँ एक निवेदन ये हो गया अब दूसरी बात जो मैं करने जा रही हूँ वो ये है कि प्रभु की रचना है स्वामी जी महाराज ने कभी नहीं कहा कि मानव सेवा संघ मैंने बनाया है कभी नहीं कहा कि आश्रम मैंने बनाया है और ऐसा कभी नहीं कहा कि हमारे शरीर के न रहने ऐसी ये सब बिगड़ जाएगा आप लोगों ने ऐसा नहीं सुना होगा उन्होंने जब चर्चा कि तब ये कहा कि ये प्रभु का संकल्प है मानव समाज गुरह की बहुत सी बातों में बहुत पराधीन है और साधन के पंथ में कदम आगे बढ़ाने में वह सर्वथा स्वाधीन है आज क्या हो गया है कि आज गलत सलत काम करके हम दुनिया में ढाक जमा लेंगे इस बात में आदमी विश्वास करने लग गया और सत्य का सहारा लेकर हम लौकिक पार लौकिक कल्याण कर लेंगे इस बात में उसका विश्वास घट गया बड़ा आनंदकारी काम हो रहा है समाज में इस समय मानव सेवा संघ का सदस्य कोई हो और आप सभी जितने यहाँ उपस्थित हैं, उसमें से कुछ भाई बहन ऐसे भी होंगे कि जो सदस्य नहीं भी बने होंगे फिर भी उनको यह बात पसंद आती होगी इसलिए पद उठाकर आए हैं। और हमारे साथ रहने का कष्ट पा करके भी सत्संग को सजीवता दे रहे हैं तो सभी भाई बहनों का जो सदस्य है वे भी जो आजीवन हैं जो धर्मी हैं जो जो वार्षिक हैं सब प्रकार के सदस्य हैं सभी सदस्य हमारे लिए परम आत्मीय हैं प्रिय है और जो सत्संग के प्रेमी भाई बहन आ गए हैं सदस्य नहीं भी है वो भी मेरे लिए उतने ही महत्वपूर्ण है जितना हमारा आजीवन कार्य करता है अथवा तुम ही सदस्य है तो सभी सदस्यों के लिए बहुत ही हितकारी बात हम जी महाराज की प्रेरणा से आपकी सेवा में निवेदन कर रही हूँ मैं कि इस समय जिन संकटों के भीतर से हो करके मानव समाज गुजर रहा है उन संकटों का भार हल्का करने में आप सभी उपस्थित भाई बहन समान रूप से महत्वपूर्ण पाठ अदा कर सकते हैं महत्वपूर्ण कैसे कि भाई पहला पाठ मानव सेवा कि अनुसरण करो अपने विचार का और आदर करो सबके विचारों का साधक बनो पंच ग्रहण करो अपनी पसंदगी के अनुसार और आदत करो सभी पंच के साधकों का यह दृष्टिकोण हम सभी मानव सेवा सं को अपना करके अपने जीवन में रखना बहुत जरूरी है इसलिए आपके एक अहम रुखी अणुझे अगर यह उदारता आ गई मैं ईश्वरवादी वादी हूँ तो मानव समाज का हर ईश्वरवादी मेरे स्नेह और सद्भाव का अधिकारी है और ऐसे ही मानव समाज का हर अनिश्वर मेरे स्नेह और सद्भाव का अधिकारी है अगर इतना आपके व्यक्तिगत जीवन में आ गया तो, तो रंगमंच पर स्टेज पर बैठ कर के व्याख्यान दिए बिना भी यह उदार नीति मानव समाज में फैल जाएगी इसमें विश्वास करते हैं आप अब आप सोच करके देखिए कि हम सब लोग इससे एक अहम रीति यूनिट एक छोटी सी पारी उस अनंत परमात्मा की और उसमें जो बीज रूप में प्रेम तत्व विद्यमान है उसी उसी अनु के आधार पर उसी मामूली से बीज तत्व में बीज तत्व के रूप में जो प्रेम अभी विद्यमान है उसी के आधार पर हम अनंत परमात्मा के प्रेमी होने जा रहे हैं ठीक है ना ये नक्षण है अपना तो इतना बड़ा महान उद्देश्य हमारा पूरा होने जा रहा है इसमें अगर इस दिव्य जगत के भीतर एक वर्ग और दूसरे वर्ग के बीच में हम लोग भेद बना देंगे तो हमारा उद्देश्य पूरा होगा नहीं होगा न तो स्वामी जी महाराज ने मानव सेवा संघ का उद्देश्य बताया अपना कल्याण और सुंदर समाज का निर्माण तो मान लीजिए कि सुंदर समाज के निर्माण में हम नगर नगर में कुएं नहीं खोदवा सकते हम सबके के चलने के लिए बढ़िया करके नहीं बनवा सकते हम सब बीमारों के लिए औषधि का इंतजाम नहीं कर सकते मान लीजिए कि संसार में समाज को सुंदर बनाने के बड़े बड़े काम जो हैं वो हम नहीं कर सकते लेकिन सबसे मौलिक बात जो है जो कि मानव मानव के अंतर को विकसित कर सकता है वो सबसे बढ़िया बात समाज को सुंदर बनाने वाली हमारे भीतर विद्यमान है और वो क्या है कि मत के आधार पर, पंख के आधार पर भाषा के आधार पर रहन के आधार पर, उनकी योग्यता और वर्ग के आधार पर जो जो भेदभाव बन गया है उस भेदभाव को मिटाने में अगर हमारा स्वयं का जीवन सहायक बन सका तो कितना बड़ा काम हुआ तो एक निवेदन मेरा यह है मानव सेवा संघ के हम हम विशेष कार्यकर्ता कहलाते कर हैं कि नहीं कहलाते हैं इसका यहाँ पर कोई महत्व नहीं है क्योंकि मूल्यांकन किस बात पर होगा हम अच्छे मानव सेवा संघी हैं इस बात का मूल्यांकन किस आधार पर होगा कि मेरी असान से मिट गई की नहीं ये? तो अगर अशांति मिट गई और, और जन समाज में प्रचार प्रसार और प्रसिद्धि मुझको तो नहीं मिली तब भी अगर मेरे जीवन की अशांति मिट गई और, और सत्य की स्वीकृति की पद्धति के आधार पर मिट गई तो हम बहुत अच्छे मानव सेवा करनी हैं क्युं? क्यों क्योंकि मेरी अशांति मिट गई तो तो मेरा अपना कल्याण हो गया और मेरे शांत जीवन के द्वारा बिना व्याख्यान दिए दूसरे भाई बहनों में शांति फैलने लगी तो सुंदर समाज का निर्माण हो गया ये तो ये मुख्य बात है आपको यह जानकर बड़ी प्रसन्नता होगी कि जैसे एक उदाहरण मुझे याद आ गया और मूल बात मैं घूम न जाऊ याद रखू नहीं पकड़ के मूल बात क्या है मैं कहने क्या जा रही थी आज सभी भाई बहनों की प्रसन्नता की बात है कि जगर जगर की जगह जगह पर खूब मानव सेवा समी प्रति साधक भाई बहनों का विचारक भाई बहनों का आकर्षण बढ़ रहा है इस विचार का खूब प्रकाश फैल रहा है और जगह जगह पर शाखाएं खुल रही है और और बहुत से भाई बहन बहुत से सदस्य आजीवन सदस्य बन करके अस्थाई रूप से आपकी संख्या के साथ संबंध जोड़ रहे हैं और जोड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं बड़ी बड़ी आवाज हो रही है और ऐसा ही लगता है कि जैसे किसी ने कहा कि की भैंजी वहाँ पे सत्संगों की बड़ी मंडली है एक बार आप आइए तो जी के लिए तो इतना ही सी बात है कि एक बार आप आइए तो चली नहीं और वहाँ के लोगों ने अपनी तरफ से ऐसी मिलके जुल के काम कर लिया प्रेम दिखाया सदस्यता तो की आती सत्संग किया आनंद मनाया हो रहा है तो मुझे याद क्या आता है की तो जनकपुरी में राघवेन्द्र जी दशरथ नंदन गए थे धनुष्त तो पहले सब लोगों को बड़े बडे बड़ी दीव थी ये बालक क्या करेगा बहुत गलती हो रही है ऐसा नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए ये करो वो करो खैर छोड़ दिया उन्होंने तो सखी सहेलियों ने और उस नगर के छोटे छोटे थो बालक दूर के संघ में थे तथा कथाओं तखा ने ये सोचा कि ये छोटे छोटे बालक सुकुमार बालक ये तो जनकपुरी की बाटिका में फूल तोड़ने गए थे तो वहाँ ललाट पर पसीना का बूंद आ गया था वो हमिज ने वर्णन किया है कि कर्कों में पुष्पों का दोना सुशोभित हो रहा है और ललाट पर पसीने की बूंदें चमक रही तो सखीना और सखा सब सोचने लगे कि इतना कोमल की पुष्प तोड़ने वाटिका में गए तो पसीना आ गया ललाट पर इनसे भविष्य है एक तो रहस्य है क्या रहस्य है कि धनुष को सब प्रकार से टूटने के लायक हल्का और ये सब इसकी गुणता सबको हमारी जनक नंदनी ने हल दिया था तो महिमा को तो जनक नंदनी की है उन्होंने सब ठीक कर दिया था ये कुमार साहब गए और उन्होंने छूट दिया और सब छूट गया इनकी महिमा सोए है ये तो हमारी जनक नंदनी जी है उन्होंने इसकी उसकी खंड धमता को बराम कर दिया था हल्का बना दिया जल को बना दिया ये था ये वीर सबके गए वहां पर अपना वैभव दुब, नहीं दुब, करके इनके के लिए शुरू होकर उन्होंने छू था उन्होंने पहले ही ये काम कर दिया था बाहर की दुनिया में देखा कि दिया और तो ऐसे मुझको यो लग रहा है कि स्वामी जी महाराज का जो सत्य संकल्प है वो संकल्प काम कर रहा है हमारे आपके हमारे जो वर्तमान कार्यकर्ता हैं भाई बहन हैं, आप सभी संघ के प्रेमी जन है हम लोगों में क्या दम है क्या हैसियत है कि हम इसे इस महान कार्य को कर सकते और आगे बढ़ा सकते ये तो किया कराया काम सब कर स्वामी जी महाराज का है स्वामी जी महाराज के भगवान का है और उन्होंने हम लोगों को श्रेय देने के लिए हमारा साथ बढ़ाने के लिए दिखाने के लिए बस वो हम छू देते हैं वो कर देते हैं ऐसा हो रहा है ऐसा जगह मैं अनुभव करती हूँ और मुझे तो विशेष रूप से पता नहीं चलता लेकिन जगह जगह अपर सभा में जब समारोह होता रहता है क्षति की चर्चा होती रहती है तो कोई कोई भाई बहन आकर के कहते हैं है कि, कि बहिन् जी आप जब बैठ के बोल रही थी तो हमने देखा कि कि आपके पास बगल में हमारा बैठे थे कोई कोई ऐसे करता है कि हमने देखा कि महाराज जी बैठे हैं मध्य में और खूब उनके मुखार प्रकाश फैल रहा, रहा है फैल रहा है फैल रहा है और आप जो हैं तो बैठे बैठे उसी प्रकाश में विन होते जा रहे हैं और बोलते बोलते स्वामी जी महाराज के मुख में आप लय हो गए ऐसे ऐसी बातें में तो सभा में बैठे हुए सत्संगी और अपंक लोग ऐसा ऐसा दर्शन करते रहते हैं मन ही मन प्रणाम करती हूँ मैं सोचती हूँ कि घर हो वो तुम्हें ऐसा दर्शन हुआ मुझे तो ऐसा नहीं हुआ लेकिन इतना अवश्य तो है कि सत्य संकल्प से यह काम हो रहा है हम लोगों को जरा भी भयभीत नहीं होना है डरना नहीं है चिंतित नहीं होना है और किसी भी कदम पर अपने मानव सेवा सुंदर की शाखाओं के कार्यकर्ता साधारण सदस्य और और जो सदस्य नहीं भी है वो थोड़ा भी इसमें प्रेम रखता है और इसको आगे बढ़ाने की अभिलाषा रखता है और स्वयं इस पथ पर आगे बढ़ना चाहता है तो उन सभी भाई बहनों से मेरा सर्वज्ञ निवेदन है कि आप सभी भी डरिएगा नहीं सुचाइएगा नहीं भार मत मानिएगा कि मैं शाखा का मंत्री हो गया तो मुझ पर बड़ी दवा आ गई मैं शाखा का अध्यक्ष बन गया तो मुझ पर बड़ी दवाब देगी आ गई कि मैं शाखा का सदस्य बन गया तो सदस्यता के बंधन में बंध गया ऐसा कभी मत सोचिएगा भार आप पर बिल्कुल नहीं आएगा स्वामी महाराज ने प्रैक्टिकली भी कोई भाग हम लोगो आरोप रखा नहीं है आश्रो बना भी जगत जगह ब्रह्मजी ने चला भी जगत जगह लेकिन ऐसा कुछ नहीं बनाया कि कार्यकर्ता जो आगे आगे आनेगे हम लोगो की क्या हैसियत है कितना मुझमे प्यार है कितना मुझमे ईश्वर विश्वास है कितनी मुझमे सेवा की लगन है ये बात महाराज जी से अनजान तो नहीं जानते थे न बहुत सब कमजोर और दुर्बल लोगों की कमजोरियों और दुर्बलता को जानते हुए उस दूरदर्शी उस सत्य दृष्टि संत ने इतना बढ़िया बना दिया संस्था को कहा कि देखो अगर समाज की ओर से समाज की उदारता से सामान तुम्हारे पास आए तो सेवा की प्रवृत्ति में खर्च करना तुम्हारा दायित्व है मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि अनेक चिंताओं से मुक्त होने के लिए साहब मेरे पास आया है तो माना के दर्शन ऐसी उसका संबंध छोड़ कर संस्था को चलाने की एक और चिंता में उस पर लाभ ऐसा मैं नहीं चाहता ऐसा उन्होंने नहीं किया मत करना बिलसुख क्या किया ये किया की कि भाई देखो समाज की से सेवा की सामग्री तुम्हारे पास आ गए तो उसका सदुपयोग करने का दायित्व तुम्हारे पर है चिंता करना तुम्हारा स्वरूप नहीं है चिंता करना तुम्हारी साधना नहीं है तुम चिंता मत करना पुराने पुराने स्वामी जी महाराज के साथी जो जो मेरे से बड़े हैं। जिनको मैं पिता और बड़े भाई के रूप में देखती हूँ उनकी सुरक्षा की दृष्टि उनका प्रेम का भाव उनका संयोग सब हम लोगों को मिलता जा रहा है मिल रहा है और और सबके साथ इस बात में पूरा संयोग है हमें कि भाई हम धन हम के लिए अपील नहीं करेंगे साधकों की दृष्टि से अपने सभी साथियों को मैं बार बार याद दिलाती रहती हूँ कि देखिए स्वामी जी महाराज ने दो दो बार खंड बताए हम लोगों को ईश्वर विश्वास और कर्तव्यपरायण का एक ही साधक इस संस्था में ईश्वर में विश्वास और कर्तव्य कार्यण में विश्वास रखने वाला खड़ा रहेगा तब तक संस्था में कुछ घटे जाएंगे संस्था टूटे है, इसलिए आप सभी मानव सेवा संघ के प्रेमी हैं, साधक है कार्यकर्ता हैं, शाखाओं के संचालक हैं, सब इससे मैं कर्व प्रार्थना करती हूँ कि महाराज के दिए उस खंड को अगर हम लोग जीवन में धारण करके रखेंगे ईश्वर विश्वास और, और कर्तव्य परायणता का सहारा लेंगे तो बिना चेष्ट किए सेवा की सामग्री हमारे पास आती रहेगी अभी तक आ रही है उसमें घाटा नहीं होगा और मैं अपने साथ बालक बालिकाओं को हमारे बाल की पीढ़ी के जो साहसी हिम्मती बालिकाओं ने बालकों ने जीवन दान किया है उनको भी मैं बार बार उनके पीठ छोड़ती रहती हूँ की देखो भाई साधन के अगर उनसे ते हम लोग नहीं उतरेंगे तो बाहर की परिस्थिति प्रशिक्षण नहीं होगी तो जो केंद्र है वो शाखाए है अकेले मनो सेवा संघ अर्थ मानव सेवा संघ के वृंदावन में स्थापित यह आश्रम नहीं है ये बहुत सीमित है मानव सेवा संघ अर्थ है संपूर्ण शाखाओं के साथ यह विचारधारा धरती पर जितनी दूरी में फैल जाए सब मानव के वेवल आश्रम नहीं है तो सब शाखाओं के कार्यकर्ताओं को सब साधकों को सब समर्थ और असमर्थ बंधुओं को बहनों को बेटियों को बेटों को सब को मैं समान रूप से आत्मीयता के साथ यह आश्वासन देती हूँ कि हम लोगों के लिए यह अवसर है हमारे साथ कार्यकर्ता व्यूमेंस कॉलेज क्षेत्र जिसकी काफी देर में सकते ही है जब पंचित व्यूमेंट कॉलेज नहीं बना था तब तो जब कोई बात हो तो कहें कि प्रिंसिपल को संबोधित करें और कहें कि द पेट लाइन रेल के अंदर मिल ही जब हवा बुरी दिशा में जाती है तो हमारा इजाज बहुत अच्छी तरह से होता है कहते पायलट बहुत सावधान हो जाता <laughs> कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा अच्छा अवसर है कि जन समाज में अनेक प्रकार की पीड़ा दिखाई दे रही है जन समाज के भीतर नैतिक स्तर बहुत गिरता हुआ दिख रहा है जहाँ जाओ वहाँ स्वास्थ्य बुद्धि दिखाई देती है अविश्वास दिखाई देता है और उस पर विश्वासघात दिखाई देता है तो ये जो विपरीत बातें सब समाज के कल्याण तो के विपरीत बातें हो रही हैं तो मानव सेवा समित साधकों के लिए एक अवसर है कि कहा सब हम सत्य का प्रयोग अपनी जीवन पर करेंगे और कहा का ऐसा मौका आएगा कि मानव समाज के परिश्राण के लिए हम इस तो शरीर और जानव की आपूर्ति दे सकेंगे जानना नहीं पीछे हटने का काम नहीं बनेगा <laughs> एक दिन एक दिन मई महात्मा ईसा की कथा सुना रही थी भगवत मतलब भक्त है ना उनको तो बहुत प्यारे लगते हैं। जब लीला को देखती हूँ तो मुझको बहुत प्यारा लगता है क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे को प्यार किया इसलिए इसने लीला दीदी की याद आती है तो मेरे जिले में बहुत अच्छा है क्यूँ क्यूँकी मेरे ठाकुर को प्यार दिया उसने अपने पास कमी है अभाव है गरीबी है क्या करूँ इस प्रेम सड़क इंग्राजी तो नहीं की उन प्रेमी प्रमुख को अर्पण कर सकूँ तो इसीलिए जो जो भक्त मिलते हैं जिन्होंने उनको प्रेम अर्पण किया है उनको मैं तैयार करती हूँ अच्छे लगते हैं तो इन्हें मैं जैसे बात कर रही थी तो पापा ने कहा कि इतने बड़े प्रेमी भगवान के तो उनको फांसी क्यों चढ़ना पड़ा तो मैंने कहा कि मैंने स्वामी जी महाराज के मुख से सुना है कि जब उनके साथ से लोग भगवान की प्रेम की बात नहीं सुन रहे थे उनका विरोध कर रहे थे तो महात्मा ईशा एक दिन अकेले में जंगल में वृक्षों की झूझ से जाकर बैठ गए और भगवान से बात भी करने लगे तो प्रेमी जन तो एकता में डायरे उनसे बातचीत कर सकते हैं। तो परमात्मा के प्रेम से भरा हुआ वह संत और और लोग सुन नहीं रहे हैं बात इस पीड़ा से पीड़ित होकर कहने लगे कि ये पिता तेरा काम तो मैं करूँगा करना चाहता हूँ लोगों को कितनी सच्ची बात के बारे में सुनाता हूँ लेकिन पता नहीं क्यों लोग सुनते ही नहीं हैं। तो उनको परमात्मा की ध्वनि मिली उधर से उत्तर मिला कि अरे पुत्र मेरे कार्य के लिए तुम्हें अपनी अपने प्राणों की आहुति माँ दी ऐसा ऐसा उनको भगवान ने कहा तो ये बात बहुत ही सख्ती है और मैं कहती हूँ कि, कि आखिर शरीर जो है वो बीमार होकर के बिस्तर में पड़ करके दूसरा की दया का पात्र बन करके खत्म तो होगा ही नहीं, नहीं। होगा होगा तो हम सभी भाई बहनों को जो मानव सेवा संघ के प्रेमी है और जो मत पंथ संप्रदाय के भेद को मिटा करके मानव मानव हृदय की एकता को स्थापित करके प्रेम का प्रसार करते उस असीम के प्रेमी होने का लक्ष्य बनाकर चलते हैं हम सभी भाई बहनों को परमात्मा के बल अपने को बलवान समझना चाहिए जी? अरे मेरी शक्ति घट गई तो क्या अगर मेरा प्रति अभिमान उसमें लगा हुआ है तो उसके घट ही जाने में भला क्या करेंगे उसको सोसाइट से अगर अभिमान है तो वो जितना जितना बढ़ेगा, उतना उतना अहम पोषित होगा उतना उतना अहम संसार में हम करेंगे तो अगर अभिमान उसमें है तो उसका घटित ना भला है लेकिन जब अहम शून्य होना है तो उसके बल पर बलवान रहो अभिमान पालना है तो इस बात का गौरव पाल हो कि कि मरणशील शरीर को लेकर मिट्टी की धरती पर चलते हुए मैं तो उस उस अविनाशी का बालक हूँ उस अविनाशी का दात हूँ उस अविनाशी का मित्र हूँ उस अविनाशी का पुत्र हूँ उस अविनाशी का पिता हूँ आप अगर पिता बन जाएंगे, तो बालक बनकर आपकी गोदी में खेलने में भी उनको मजा आता है और आपकी डांस सुनने में भी मजा आता है सशोदा मैया की झियाँ उन्होंने सुन लिया रुणी रुणी आँगों आँगों दर दर कि नहीं सुन लिया रोनी रोनी-रोनी ही सूरज बनाते आंखों में से आते ऐसे खड़े में डर डर से की जैसे इन, इन, इन, इनको कुछ मरनी नहीं है देखा है संसार में और वो ऐसा दिश दृश्य है ऐसी दिशा लीला है कि आप भी कोई माता कोई भाई यशोभ भैया बन जाए उतना बात्कर्म्य हृदय में भर ले तो आज भी वो बालक बनके आपके सामने वैसे ही खड़ा हो सकता है जैसे कभी किसी बार बार युग में वो ही लगता है दोहराते ही रहते हैं उत्सव बनने को तैयार है तो हमारे जीतन अगर बल है किसी प्रकार का तो उस समर्थ का बल हमारे जीवन में अगर गौरव है किसी बात की तो इस बात का गौरव है कि हम उस अनंत के सिर संबंधी हैं, फिर दास हैं, फिर क्रिया है फिर श्री कम है फिर संगीत दिर दिर है फिर कथा है फिर सतिया है सजा सजा के लिए हम उस नृत्य के नित्य सम्बन्धी है अगर अभिमान रखना है गौरव रखना है तो इस बात का गौरव रखो अगर आगे बढ़ के लौटी के जगत की सेवा करनी है तो सेवा लेने के लिए वही आया है सेवा देने की सामर्थ्य वही दे रहा है तो कौन देने वाला है कौन देने वाला है मैं सच करती हूँ एक वस्तु उठा कर के हाथ में प्रेम पूर्वक आप देने के लिए चले और लेने वाला उसको स्वीकार करे और उसी समय आपके ध्यान में आ जाए कि मेरे तो आप स्वास्थ्य हृदय को इस कठोर तुलसी के हृदय कोमल और उदास बनाने के लिए मेरे प्यारे तुम लेने आए हो अगर ये बात याद आ जाए तो मैं सच करती हूँ की तो वस्तु ऐसे हाथ में लग जाएगी और आपको प्रेम समाधि लग जाए अभी अभी हो सकता है जंगल में जा नहीं बहार की घुस के नहीं वीर वृक्ष के नीचे बैठ के नहीं पत्तों का कपड़ा कहीं से नहीं इस दुख सुख से भरे हुए जगत में समाज में घुस के काम करते समय वस्तु उठा करके देते लेते समय अगर ये भावित हो गया तो, तो, तो, तो, तो, तो समय भी लगता है। भेद मिट जाएगा कौन लेने वाला है कौन लेने वाला है ये दो में ही रहेंगे महाराज ने बड़ा बढ़िया फॉर्मूला पढ़ाया उनको बड़ा बढ़िया फॉर्मूला पढ़ाया प्रेम का हिसाब गणित जो पढ़ाया उन्होंने कहा की देखी जी ये लोगों का भ्रम है कि प्रेम पंथ में द्वय रह जाता है एक प्रेमी और एक प्रेम ये भ्रम है वहाँ का विकास वहाँ का गणित तो ऐसा है कि एक और एक मिलकर एक ही होता है दो ही होता है अब हो अभी हो सकता है इसी काल में हो सकता है ऐसा अद्भुत चमत्कार करें जीवन का अपने ही विकास के चमत्कार से चमत्कृत होकर के कभी कभी सोचने में आता है कि अरे हम क्या हैं और क्या होकर बैठक आप स्वयं ही अपने विकास पर आप ही आचर्जित हो जाएंगे कि अच्छा जमा बड़ा रास्ते अवसर है हम सभी मानव सेवा संगीत भाई बहनों के लिए सब प्रकार के भेदभाव जा कर अपने हृदय के प्रेम भाव को शुद्ध और पवित्र बनाए जो की उस अनंत प्रेम स्वरूप परमात्मा को रक्त प्रदान करने उस, उस के लायक हो जाए और उससे उस भेदभाव से रहित जीवन के द्वारा साधक साधक प्रेम पूर्वक मिल सके ये पूछे बिना कि आप किस पंथ के है आप किस मत के हैं, आप किस संप्रदाय के, कि के हैं, इसको पूछे बिना साधक साधक से प्रेम पूर्वक मिल तो सके एक जगह पर बैठ करके जीवन के सत्य की चर्चा कर तो सके दुर्गा शत्रुशी का पाठ करते हैं रक्षा स्तोप का पाठ करते हैं कि क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं इस बात को पूछे बिना आप सत्य के सत्यार्थी है आप प्रेम आप प्रेम प्रेमार्थी हैं, है आप शांति के चलने वाले हैं, आप आप सत्य के शोधक हैं, इस नाते से साधन साधन से प्रेम पूर्वक मिल हो सके दिल खोलकर बातें को तो कर सके तो सब तो प्रकार तो तो तो तो की धेद सीमाओं को मिटा करके जीवन की मौलिक एकता के आधार पर विश्व में प्रेम की एकता फैलाने का संदेश है मानव के रखन केवल संदेश है आश्रम दिखाई दे रहा है दिवारे दिखाई दे रही हैं, और और प्रवृत्तियाँ दिखाई दे रही है और ग्रंथ दिखाई दे रहे हैं और शाखाएं दिखाई दे रही है ये तो हमारी स्थूलता के कारण से ये सीढ़िया बनाती गयी की स्थल स्थूल आरोप चढ़ते चढ़ते सब स्थल को छोड़ कर के शिक्षण में हम लोग तो पहुँच जाएंगे तो इतनी उदारता हृदय में रख कर के इतनी व्यापकता दृष्टि में रख कर के हम सब मानव के रचने के प्रेमी अपने जीवन में अपना कल्याण और सुंदर समाज का निर्माण कर सकते हैं